भारत डाक खाने, के सबसे डाक खाने भारत में और उन्हीं में से एक है 15,500 फीट की ऊंचाई पर यह पोस्ट ऑफिस स्थित है हिकम हिमाचल प्रदेश में और ये विश्व भर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है देशभक्त रेडियो सलाम करता है इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक को